करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं उस विषय को जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें हम अपना करियर को कैसे फ्रेम करते हैं तो ऐसी कुछ बातें हम लोग आज चार्ट अकाउंट के बारे में जानेंगे सी के बारे में क्योंकि हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए कार्तिक जी आए हुए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से कार्तिक का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कार्तिक मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और हमारे श्रोतागण भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं भाई और बहनों मेरा नाम कार्तिक है और मैं सी ए फाइनल का स्टूडेंट हूँ मैं फ़िलहाल प्रोफेशन के तौर पर अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ सी ए दैट इज़ सेकेंड लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं और मैं नेटिव हूँ मैंगलोर कर्नाटक का जी Uh, कार्तिक मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आप सी uh, ए के बारे में जानकारी आपके पास पूरी है और आप थर्ड था, ईयर फाइनल में हैं फिलहाल यहाँ पर uh, ये सी ए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर तीन लेवल होते हैं पहला uh, लेवल होता है सी पी टी का जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के uh, आधार पर एग्ज़ाम uh, दिया जाता है uh, और इसका स्टडी पीरियड होता है तीन महीने उसके बाद आता है सेकेंड लेवल जो कि सी ए आई पी सी सी टाइटल से जाना जाता है ये जो कोर्स होता है ये नौ महीने का स्टडी पीरियड होता है तो सी ए सी पी टी उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम लोग एलिजिबल होते हैं सेकेंड एग्ज़ाम देने के लिए जो कि सी ए आई पी सी सी होता है और ये आपको जल्द से जल्द अगर आप पहले टर्न में पास हो जाते हैं सी ए सी पी टी में तो आई पी सी का एग्ज़ाम आप एक साल बाद दे सकते हैं और साल में दो बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं है, मई और नवम्बर के महीने में ये तीन कंप्लीट कर दिया तो हो गया हाँ तीन लेवल कंप्लीट कर दिया तो हो गया जी लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरे प्रोफेसर हमको जब पढ़ाते थे तो बत, बोलते थे सीए ए इज़ पास एग्ज़ाम और कोई भी और एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे कॉमर्स में बी कॉम हो एम कॉम हो इट्स अ क्लास एग्ज़ाम वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग डिस्टिंगशन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वैसे क्लासीफाई करते हैं बट सी में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता सी एज़ जस्ट आई पास और फेल ये एक ऐसा एग्ज़ाम है बहुत ही मतलब चैलेंजिंग माना जाता है फाइनेंस के फील्ड में और अगर कोई सीए ए कैटिगरी को हासिल कर लेता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है सोसाइटी में इसलिए शायद सीए को मेरे एक प्रोफेसर ने रीडिफाइन किया था कि सीए माना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कोई क्राउड में होते हो तो ज़्यादातर सी माना बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और बहुत पावर और प्रस्टीज के साथ उस प्रोफेशन को लोग देखते हैं तो थर्ड लेवल पूरा पास करना है ऐसा हाँ तीनों लेवल पास करने होते हैं जैसे कि हमने पहले लेवल पास किया एक साल बाद सेकंड लेवल देना होता है और इसमें ज़्यादातर पास जो होते हैं उनका थोड़ा मतलब वो बहुत ज़्यादा उस ल, उस लेवल में उनको मेहनत करना पड़ता है इट्स नॉट लाइक एनी अदर एग्जाम। अगर आप एवरेज लें तो एक अटैम्प्ट में पास होने वाले बच्चे जो है वो ज़्यादातर आपको ऑन एन एवरेज पाँच साल का अगर एवरेज लिया जाए तो लगभग बीस से तीस प्रतिशत होगा एक अटैम्प्ट में mm -hmm. लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को डिस्करेज होना है आ, अगर वो एक अटैम्प्ट में पास न, नहीं भी होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि देर कैरियर इज़ फिनिश्ड वो फिर से कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो कि छः महीने बाद होने वाला है कि मई और नवंबर में होता है एक साल में बट इट इज़ मोर अबाउट पेशेंस एंड इट इज़ मोर अबाउट कि आप कैसे इस पर फोकस कर लेते हो और नेवर से डाई एटीट्यूड एक बार एक आइसोलेटेड फेलियर आपको फेलियर परमानेंटली नहीं बना देता इट्स अबाउट जैसे कि हम आध्यात्मिकता में देखते हैं कि एक बार अगर आप गिर भी जाओ स्टम्बल भी हो जाओ तो फिर से हम लोग उठ करके फिर से चलने लग जाते तो दैट्स सिमिलर प्रिंसिपल इन सी एम चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे विद्यार्थी मित्र अब इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को तो सी ए में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या सी ए को कैसे क्रैक कर सकते हैं उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं हम समझने की कोशिश करते हैं और इसमें मुख्य जो बात है जैसे कि आपने कहा पास या फेल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसको डिस्क्राइब किया तो आ, क्या होता है क्या प्रॉब्लम आता है कि लोग बहुत कम इसमें पास आउट होते हैं मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम के नज़रिए से नहीं देखता हूँ मैं इस चीज़ को चैलेंज के नज़रिए से देखता हूँ ये एक एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम बनाया गया है जहाँ कि आपको 50 मार्क लेने पड़ते हैं 100 से, में से आईपीसीसी और फाइनल लेवल में तो दोनों लेवल्स में अगर आपने 50 मार्क 100 में से लिया तो आप पास हो जाते हैं पर यह एग्ज़ाम का पोर्शन जो है इतना वास्ट होता है यहाँ पर कि पोर्शन को एक बार कवर करना और उसे उस एग्ज़ाम में एक के बाद एक एक के बाद एक क्योंकि आईपीसीसी में सात सब्जेक्ट होते हैं तो एक के बाद एक अटैम्प्ट करके उसको रिप्रोड्यूस करना एग्ज़ाम की एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है अनलेस उन्होंने प्रिपरेशन किया है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपका मनोबल बहुत ही हाई होना चाहिए आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए और एग्ज़ाम्स में मैं मानता हूँ कि ठीक है इंटेलिजेंस या एक दो महीने लास्ट में आपने पढ़ लिया तो काम चलेगा यू जनरली एंड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स बहुत अच्छे अंक आते हैं आपके पर सीए में एक अनोख क्यों ये अनोखा एग्ज़ाम है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक मेंटल कैरेक्टर जिसे बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो आखिरी के महीना एक महीना बचा है मेरे साथ सामने इतना सारा पोर्शन पड़ा है मैंने एक बार पढ़ लिया ये मेरा खुद का अनुभव है कि पढ़ने के बाद भी लास्ट मिनट जो रिवाइज करना अगर वो ना हो पाए और रिवाइज करना कोई मतलब इट्स नॉट की बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर पोर्शन को एक बार कवर करना ही ह्यूज चैलेंज होता है तो उसको रिवाइज करना एक और ही बात है स्टडी करना तो एक बात है रिवाइज करना और ही अलग बात है और इसको जब हम रिवाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जा लेता है तो इस कारण से बहुत ही अनोखा एग्ज़ाम है स्टडी अगर करेंगे भी किताबें ज़्यादा है क्या लेसेंस ज़्यादा है इस इस बात पर अगर फोकस किया जाए तो मैं बोलूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो वास्ट है बहुत ज़्यादा ज़्यादा है ज़्यादा है, है और ये इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि सी ए को वो लोग मतलब दैट्स वाई सोसाइटी रिस्पेक्ट सी ए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पोर्शंस होते हैं सी ए में बट ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टू क्लियर ऐसा नहीं है अगर आपने कोशिश की और अगर आपने वो सिंगल माइंडेड फोकस और डेडिकेशन के साथ काम किया तो ज़रूर क्लियर किया जा सकता है और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो टॉप uh, लेवल के हमारे जो आईसीआई के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं कई बार स्टूडेंट्स को वेबिनार्स में एड्रेस करते हैं और वो, वो भी बोलते हैं कि एन आइसोलेटेड फेलियर विल नेबर में क्यों अ फेलियर वो सिर्फ़ एक मतलब टेम्प्रेरी बैंड इन द रोड होता इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड इट्स जस्ट अ बैंड इन द रोड अगर इसको मतलब क्वांटिफाई किया जाए तो बच्चों को कैसे आसानी से समझ में आए तो मैं हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते समय यही एग्जांपल देता हूं कि आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के पोर्शन को ले लो तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो पोर्शंस होते हैं वो मैं मानता हूं कि आ, अगर आप बीकॉम से तुलना करोगे बीकॉम या बीबीएम सेम वाइज होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में तो वन फुल ईयर्स पोर्शन ऑफ़ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या सेकेंड पी इज़ इक्वल टू वन सेम ऑफ बी आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा पोर्शंस एक बार अपने बुद्धि रूपी मतलब आप अगर चित्र को लाएंगे बुद्धि में कि कैसे इक्विवेलेंट होता है तो उसको आप सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपको पूरे बीकॉम के पोर्शन आ गए सामने ओके इसको एक बार विजुलाइज कीजिए पूरे सिक्स सेम्स पोर्सन और इस पूरे सिक्स सेम्स के पोर्शन को एक सेम सेम में ज़्यादातर छः या सात सब्जेक्ट होते हैं तो लेट्स से सेवन सब्जेक्ट्स सेवन इन् टू सिक्स फोर्टी टू सब्जेक्ट्स हो गए तो फोर्टी टू सब्जेक्ट्स अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो क्या हालत होती है आपको शायद अंदाज़ा होगा ओके okay. अगर ये काफ़ी नहीं है तो इस फोर्टी टू सब्जेक्ट को आप इनटू टू कर दीजिए ओके okay? तो इंटू टू करने पर आपको मिलेगा चौरासी सब्जेक्ट्स एट्टी फोर सब्जेक्ट्स तो एट्टी फोर सब्जेक्ट्स लगभग इतना पोर्शन आपके एक सी ए एग्ज़ाम में बड़ा है और वो बड़ा है सिर्फ सात पे पेपर्स में ओके okay? तो पोर्शन वाइज़ ये बहुत वास्ट है पर ऐसा नहीं है कि इसको करैक नहीं किया जा सकता कई लोग पास कर रहे हैं और मैंने जैसे कि मैंने कहा कि इट नीड्स पेशेंस इट नीड्स डेडिकेशन और आप में एक जगह बैठकर पढ़ने की मतलब वो जज्बा होना चाहिए फैशन होना चाहिए पास होने के लिए और ज़रूर पास कर सकते हैं चलिए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग सी ए को क्रैक कर सकते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर टाइम तो लगता है क्योंकि अभी तक का जो रिज़ल्ट है या पाँच साल का जो हम लोग अगर रेशो देखते हैं तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चे ही जो है फन टाइम में अटैम्प कर सकते हैं तो पास कर चुके हैं ऐसा रिज़ल्ट देखते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं थोड़ा सा एक अनोखा है और इसमें जितना मेहनत करते हैं उतना आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है और आपका एक रेपूटेशन बनता है एक अच्छा नाम होता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि इसमें पढ़ाई की बात करें तो कितना मिनिमम लोग पूरे दिन में टाइम देना पड़ता है यहाँ पर कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ते थे आप या मैं कितना घंटा पढ़ूँ या <laughs> मेरा ये मानना है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना क्वालिटी वाइज पढ़ लेते हो एक दिन में और ये डिपेंड होता है आपके ग्रासपिंग एबिलिटी के ऊपर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि दो घंटे में वो पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं कई और बच्चे हैं जो कि मतलब वही चैप्टर को चार घंटे ले लेंगे वो कम्प्लीट करने में तो अगर एक स्टूडेंट आपको एक दिन में दस घंटा पढ़ता है और एक और स्टूडेंट छः घंटा पढ़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि छः घंटे पढ़ने वाले ने दस घंटे पढ़ने वाले से कम पढ़ लिया है इट डिपेंड्स ऑन उनका ग्रास्पिंग एबिलिटी कितना है तो मैं हमेशा एक हाई स्कूल में एक मास्टर थे वो हमसे बोलते थे हमेशा कि आपको कितना पढ़ना है तो हम बच्चे जब छोटे थे सर से पूछ लेते थे वो मैथ्स पढ़ाते थे hmm. कि कितना पढ़ना है सर एस एस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप कितने घंटे सजेस्ट कर लेते हो तो सर एक बात बोलते थे कि स्टूडेंट्स आप लोग इतना पढ़ो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ ऐसा नहीं कि आपको दस सम्स किताब में है आपको दस में से दस करने हैं आपने दो सम सॉल्व किया और आपको कॉन्फिडेंस है कि बाकी के आठ सम मैं कर सकता हूँ मैंने एक बार देख लिया है तो दो सम करने से मेरे को बाकी का पूरा पोर्शन कवर अप हो गया तो दो सम्स काफ़ी है अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सिर्फ दो सम ही किए हैं और सम्स जो है अलग टाइप के हैं मेरे को कम से कम पांच अच्छे वर्कआउट करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा सो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल सेटिस्फैक्शन और ये हर एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है तो जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि कितने घंटे पढ़ना होता है मैं कहूँगा कि एक टाइम टेबल बनाइए एक शेड्यूल बनाइए आप जानते हो कि आप थी में स्ट्राग हो या प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो उस हिसाब से अपना खुद का शेड्यूल बनाइए और टारगेट रखिए कि मुझे नाइन मंथ स्टडी पीरियड में इन सब चीज़ों को कैसे कम्प्लीट करना है कौन से सब्जेक्ट पर मुझे कितने घंटे देने हैं दिन में कितने घंटे देने हैं और किस स्टाइल से पढ़ना है कैसे नोट्स बनाना है और हर एक स्टूडेंट का स्टाइल अनोखा होता है यूनिक होता है रिमेंबर ऑल ऑफ़ यू आर वेरी यूनिक अपने स्टाइल पर ट्रस्ट कीजिएगा बिलीव इन योरसेल्फ। अल्टीमेटली एक बात हमेशा याद में रखिए कि आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो। मैं नहीं लिख सकता आपके लिए या कोई और स्टूडेंट या आपके माँ बाप या आपके फैंस या कोई भी हो आपके लिए कितना भी वेलविश well करे वो आपके लिए एग्ज़ाम नहीं लिख सकते एक बार आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो यू एंड द क्वेश्चन पेपर दैट्स इट तीन घंटे तक आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है और आपको मेहनत करके लिखना होता है तो ट्रस्ट योर सेल्फ़ बिलीव इन योर और या इस विषय पर आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा हाँ चलिए कार्तिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कितना पढ़ना चाहिए तो वो आपने कहा कि आपका मन तृप्त हो जाए उस समय तक आपको पढ़ना है संतोष जब तक आपको मिले कि आपने सेटिस्फाई हो गए आपकी पढ़ाई से तो तब तक आपको पढ़ना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ पर टाइमिंग या कैलकुलेशन की बात नहीं है लेकिन जहाँ आप बात समझ पाते हैं उस समय तक पढ़ना है और मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ भाई जी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मिनिमम टाइमिंग्स होते हैं आखिर के तीन चार महीने में सिक्स सार्स ऑन ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के नहीं, नहीं। जो कि दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ऑन एन एवरेज सिक्स सार्स तो पढ़ना ही होता है वो तो सी ए के लिए मतलब मिनिमम होता ही वेन यू आर फेस्ड विद दिस मच पोर्शन ऑफ एटी फोर सब्जेक्ट्स ऑफ बी कॉम आप समझ सकते हो क्योंकि बी कॉम में तो वही चीज़ आपको छः साल में पढ़ने को मिलेगा एटी फोर सब्जेक्ट्स टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए और छः साल के जो पोर्शन अगर आप एक साल में कम्प्लीट करना चाहते हो तो आप जान सकते हो कि किस तरह चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और अभी सी ए बनने के बाद या सीए बनने के बाद हम लोग किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताएँ यहाँ पर भाई जी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था सीपीटी के बारे में जो कि तीन महीने का स्टडी पीरियड होता है ये हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम ज़्यादातर मई मही के महीने में होते हैं अप्रैल या मई या कुछ स्टेट्स में मार्च uh, के भी महीने में होते हैं तो रिजल्ट्स uh, लगभग मई या जून में आ जाते हैं हमारा जो सी का एग्ज़ाम होता है वो जून के महीने में ही होता है तो इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड पी या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू कैन गिव योर आप आ, अपना आ, जो सी का एग्ज़ाम है उसे दे सकते हैं उसका रिज़ल्ट आपको एक महीने बाद जुलाई में आ जाएगा तो आपको एब्सोलूटली कोई टाइम उसमें नहीं जाएगा वहाँ से एक साल बाद That is exactly one year down the line. अगर आपका result आता है let's say July 2017 थाउजेंड सेवेंटीन में तो मई टू थाउजेंड एटीन में आप अपना सी ए आई पी सी सी का फर्स्ट अटैम्प्ट दे दोगे और उसका रिज़ल्ट लेट्स एज्यूम की पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो जुलाई टू थाउजेंड एटीन में आप अपना सी ए आई पी सी सी सेकेंड लेवल भी पास हो जाते हो इसके बाद भाई जी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसे हम सी में कहते हैं आर्टिकलशिप या आर्टिकल ट्रेनिंग ये जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है अलग अलग स्कीम्स में उसको मॉडिफ़ाई कर देते हैं लेटेस्ट स्कीम अभी जो आने वाला है उसका शायद तीन या थी, साढ़े तीन साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है हर एक स्टूडेंट को ये करना पड़ता है कंपल्सरीली और इसके बाद आप फ़ाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो आ, ट्रेनिंग के बीच में मना आखिरी साल में आप फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हो और यहाँ पर जो है इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्योंकि सी तो अगर कोई स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो पहले अटेम्प्ट में दोनों एग्ज़ाम पास करे एक साल में उसके दोनों एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद साढ़े तीन साल का ट्रेनिंग पीरियड जो होता है यहाँ पर सीए स्टूडेंट जो होता है उसको प्रैक्टिकल ऑन द फील्ड कैसे सीए प्रैक्टिस करते हैं कैसे ऑडिट करते हैं कैसे अलग अलग कंपनीज़ में जाकर के कम्युनिकेट करते हैं कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करना है कैसे टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है और कॉस्टिंग कैसे करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे करना है बैंक लोन्स के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूस अलग अलग फील्ड्स में कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे कैसे डील करेंगे ये सब चीज़ें जो हैं आपको ऑन द फील्ड प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है इन तीन सालों में और जो आखिरी साल आपका होता है आर्टिकलशिप का उस साल में आप अपना फाइनल साथ दे सकते हैं और कि आप सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पास हो जाते हो फाइनल में फर्स्ट अटैम्प्ट में तो लगभग आपको सीए कंप्लीट करने में पाँच साल लगेंगे अच्छा जा। तो ये होता है सी का आपका ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू और आपने एक प्रश्न पूछा कि इनकम कैसे जनरेट किया जाता है आ, मैं इस विषय पर मेरे व्यूज थोड़े अलग हैं बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ एक ग्रुप मेरा अभी तक नहीं हुआ है फोर सब्जेक्ट्स है उसमें बाकी mm -hmm. तो आई एम जस्ट फोर सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लियरिंग माय चार्ट अकाउंटेंसी और उसके बाद तो मुझे डिग्री मिल जाएगा पर मेरा एक पैशन रहा है टीचिंग का तो आई फॉलोड माई पैशन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ इसके बाद या फिलहाल अभी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्योंकि इन अ पार्टनरशिप फॉर्म मैं अपना सर्विसेज रेंडर करके आई कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस ऑफकोर्स साइन तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट ए सी सो फार पास होने के बाद वो चार सब्जेक्ट्स क्लियर होने के बाद मैं साइन कर सकता हूँ एज एन एम्प्लॉई भी मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ इंटरव्यू देकर के तो बहुत सारा स्कोप है बट मेरा पैशन था टीचिंग क्योंकि मैंने वो बहुत पहले ही जान लिया था जब मैं आर्टिकलशिप में था hmm. तो ये जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है पैसे के पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन अ लॉन्ग रन आप सस्टेन कर पाओगे क्योंकि जब आप सोमवार के दिन उठ करके आप जाते हो ऑफिस तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एक और हफ़्ता है एक और हफ़्ता फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मौके मिलेंगे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बहुत सारा सीखने को मिलेगा तो ऐसा अगर आप में जज्बा है या मोटिवेशन या इंतुजियाज़म है दैन इट्स फाइन वर्किंग या प्रैक्टिस करना अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ oh नो no, मुझे क्यों जाना है कब सैटरडे आ जाएगा कब नेक्स्ट छुट्टी आने वाला है देन आई थिंक कि आपको दो बार सोचना पड़ेगा uh, कई बार हम देखते हैं आजकल के ज़माने में बर्नआउट ज़्यादा होना या क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोग uh, लेते हैं इस समय पर और शेड्यूल्स डेडलाइंस वगैरह मीट करने के लिए तो मैं ये नहीं कहता कि प्रैक्टिस इज़ नॉट फेवरेबल इट्स वेरी नाइस पैसे तो आएंगे आपको एम्प्लॉय uh, अगर हो जाएंगे किसी बड़े कंपनी के और बड़े पोस्ट पर जाएंगे एज अ मे बी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं पैसे तो आएंगे बट जो आप कर रहे हो उसमें खुशी का होना और हंसते हंसते मुस्कराते हुए करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपने ये समझना है कि आपको ये काम रोज़ करना है इट इज़ नॉट की एक रेस कि एक साल या दो साल करूँगा ऐसा तो नहीं होता आपने जो करना है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना है और आपने उसमें खुशी का मिलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप खुशी से किसी काम को भी करते हो तो फ्रेंड्स मेरा अनुभव है कि उस क्षेत्र में आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो चीज़ है जब हम खुशी से करते हैं तो दूसरे भी खुश हो जाते हैं उसे और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ दूसरे बहुत खुश हो जाते हैं आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ खुशी खुशी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं और इससे आपका खुशी मल्टीप्लाई हो जाता है और आखिरी में तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खुश हो अगर आपको दस लोगों को आप खुश करते हो और वो भी आपसे खुश है और रिलेशनशिप ज़बरदस्त है तो इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है पैसे तो वैसे भी आने ही वाले हैं अगर आप खुश होकर के काम करोगे तो भी पैसे आएँगे थोड़े बहुत मतलब नाराज़ होकर या सुस्त होकर काम करोगे तो भी खुशी था तो भी तो पैसे आएंगे ही चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं तो इससे पहले हमने कार्तिक जी ने बताया कि पैसे तो आएंगे ही क्योंकि सीए में बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल अकाउंटबिलिटी आप करते हैं तो हर कंपनी में हर बिजनेस में सब जगह आपकी ज़रूरत होती है पैसे आपको आते ही रहेंगे लेकिन उसके साथ जरूरी है कि आपकी खुशी कितनी है आप अगर खुशी से काम करते हैं तो उसके साथ अगर आपको इनकम जनरेट होता है तो वो बहुत बड़ा काम करता है तो हर जॉब को आपको जो भी काम आप करते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो किसी भी फॉर्म में आप लग जाते हो एज ए अकाउंटेंट के रूप में आप असिस्टेंट बन सकते हैं क्लियर नहीं भी किया तो आप असिस्िस्िस्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं उसमें भी आपको अमाउंट मिलता ही है और अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप एक बड़े लेवल पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी कम होता है तो दोनों जगह ये बात है कि जब आप इस सी ए के फील्ड में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक आपको जाना होता है तो दो लेवल भी आप पार करते हैं तो आपका काम तो शुरू हो जाता है तो इसलिए आपको खुशी जो आपके साथ होगी तो ख़ुशी के साथ जो भी आप काम करते हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक एसट बन जाता है और आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर भाई जी मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि लगभग तीन uh, चार साल पहले हमारे इंस्टीट्यूट आई सी आई दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनके लिए एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि पहले क्या होता था कि कई स्टूडेंट्स सेकेंड लेवल पर जा जाकर स्टक हो जाते थे और बहुत समय लेते थे और उसके बाद फाइनल कभी कभी उनका क्लियर भी नहीं होता हो पाता था तो देवेर एक्चुअली सेमी क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स सेमी क्वालिफाइड होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है कोई जोक नहीं होता सेमी क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट बनना आ, लेकिन उनके लिए सी इंस्टीट्यूट ने एक अलग टाइटल बनाया है जिसे हम अभी बुलाते हैं एटीसी के नाम से hmm. और एटीसी होता है अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट तो ये जो अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होता है ये उन बच्चों के लिए हम उपलब्ध करते हैं जो कि आईपीसीसी माना सेकेंड लेवल के चार पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं सेकेंड लेवल में वैसे तो सात पेपर्स होते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में डिवाइड किया गया है फोर आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया दैट इज़ फोर सब्जेक्ट्स एक सिटिंग में या कितने भी सिटिंग्स हो आपने उसको क्लियर कर दिया तो यू बिकम एलिजिबल फॉर एटीसी इसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा आर्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कुछ समय तक एंड देन आप एलिबल एलिजिबल हो जाते हो एटीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए और एटीसी सर्टिफिकेट से ही जैसे कि अभी आप भाई जी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा ही घुमा सकते हो एटीसी सर्टिफिकेट से ही क्योंकि आपके पास अनुभव होता है सी ऑफिस में काम करने का प्लस वो जो फर्स्ट फोर पेपर्स जो आप क्लियर कर रहे हो वहां पर पेपर्स है अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन और टैक्सेशन दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो जो एक अकाउंटेंट के लिए रूल्स अपने प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो सब सब्जेक्ट्स अपने आई के फर्स्ट ग्रुप में क्लियर और कंप्लीट हो जाते हैं तो जस्ट एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का इतना सारा आपके पास एडवांटेज है दोस्तों चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग सीए में एंट्री करने के बाद सेकेंड लेवल के बाद भी हम लोग अच्छी तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं और आजकल जो आई के माध्यम से जो नया आ, सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं सेकेंड लेवल पूरा करने के बाद तो वो भी एक बहुत ही अच्छा काम करता है आपको किसी भी अकाउंटबिलिटी के लिए काम आता है और उसमें जो चार सब्जेक्ट होते हैं जो हमेशा ही किसी भी कंपनी में या बिजनेस फील्ड में आपको काम देता है तो बहुत ही अच्छी बातें जो है करियर इन सीए के बारे में कार्तिक ने बताया अब खुद वो थर्ड लेवल पे हैं और मेरे ख्याल से अब चार सब्जेक्ट पूरा करने से वो भी सी बन जाएंगे और मैं शुभकामना करता हूं कि वो बने और वर्तमान समय में वो पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग फील्ड में भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपना इनकम भी जनरेट कर रहे हैं साथ साथ और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ये डबल कमाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे तो इस तरह की कई बातें होती हैं हमारे जीवन में कि हम लोग Uh, कभी कभी कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसमें पासवर्ड बहुत कम होते हैं तो हम लोग एंट्री नहीं करते हम लोग सोचते हैं कि जो इजी हो उसमें चले जाए लेकिन ऐसा नहीं है हो सकता है कि आपकी क्वालिटी हो एक दो बार आप फर्स्ट लेवल पे भी एंट्री करते हैं तो वो आपको समझ में आ जाता है और छः महीना ज़्यादा में ज़्यादा आपको पता चलने में टाइम लगेगा कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो अगर छः महीने में आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे स्ट्रीम में तो जा ही सकते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट कैसे हमको करना है या प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद आप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर भाई जी एक और बात अगर आपको मतलब दोस्तों को अगर बोलना है तो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और उनका आई क्यू लेवल भी अगर हमारे जनरेशन के साथ जोड़ा जाए तो मे बी अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इन फिज़िकल चीज़ों में या अगर आप देखें तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उनका ग्रास्पिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जब सी इंस्टीट्यूट ने आपको सेकेंड पी यू या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद एलिजिबल किया है कि आप सी एंटर कर सकते हो तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि सी का एग्ज़ाम जो है आप जरूर उसके लिए एनरोल हो सकते हैं अगर आपके 60 परसेंट मार्क्स सकेंड पी में वो जो चार ऑप्शनल्स है उसमें है तो एनरोल करने के बाद आपको जो पोर्शंस मिलते हैं उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ क्या इतना सारा पोर्शन एक जगह पर बैठकर मेरा कैपेसिटी है कि नहीं और इसमें ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है ये कोर्स कम्पेयर टू बाकी के दो लेवल्स लेकिन उसके बाद लेट्स से कि एक स्टूडेंट पास करते हैं इस कोर्स को तो उसके बाद जो सेकंड लेवल का होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है बच्चों के लिए क्योंकि इस तरह के पोर्शन उन्होंने ज़िंदगी में कभी फेस ही नहीं किया होगा तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं पर ऐसा नहीं कि चैलेंज से डरना है उसको डट करके फ़ेस करना होता है और जो लोग फेस करते हैं ट्रस्ट मी फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा ही लाइफ में मतलब आपका जो फ़िज़िकल अचीवमेंट होता है एक होता है कि आध्यात्मिकता के तौर पर देखा जाए वो अलग चीज़ है एक होता है कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पर आपने अचीव किया सीए ए के डिग्री को प्राप्त करना कोई आम बात नहीं है आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो जस्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सी रफली टू लाख फिफ्टी ओके एग्जैक्ट फिगर तो मुझे पता नहीं है बट रफली अराउंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सी एस फॉर पॉपुलेशन ऑफ 130 हंड्रेड करोर्स अगर आप रेशो देखें तो बहुत ज्यादा कम है डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स ज़्यादा हैं बट सी आपको इतने अच्छे आसानी से नहीं मिलेंगे और इतना डिमांड आजकल के ज़माने में है तो डेफिनेटली एज अ चार्टड अकाउंटेंसी एज अ फील्ड अगर आप ले रहे हैं तो बच्चों को ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आप इस पर जो समय लगाते हैं जो आपने चॉइस किया है गिव इट अ फेयर चांस अगर आपने चैलेंज लिया है तो बैकअप द चैलेंज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो फॉर इट और अगर आपका जैसे कि बाईजी ने अभी कहा कि आपको पता चलेगा छः महीने के दौरान कि मैं इस कोर्स के लिए फिट हूँ कि नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आपके पास ऑलवेज एक बैकअप ऑप्शन है क्योंकि आप बीकॉम तो परस्यू कर ही रहे हो ना आप से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद कर रहे हो इट्स नॉट कि आप बीकॉम को छोड़ करके कर रहे हो या आप सिर्फ बीकॉम कर रहे हो या बाद में कर रहे हो आप दोनों कोर्स साथ में कर रहे हो तो एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपने ऐसा होना नहीं चाहिए अगर, अगर आपने फेल किया इस इस पर्टिकुलर कोर्स में आप पास नहीं हो पाए तो फिर भी आपको तीन साल का बी तो रहेगा ही तो इससे आपका कोई रिस्क नहीं होता बी तो वैसे भी आपको मिलना ही है और इससे ज़्यादा आपको बोनस अगर ये पास आउट हो जाता है तो बोनस बन जाता है आपका तो ज़रूर बच्चों को पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए अपने आप को और आगे बढ़ना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कार्तिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सी ए में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से अपॉर्चुनिटी वांटेड कितना है वो भी आपने बताया और किस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं कितने लेवल पर जाने के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और वो सारी चीज़ें आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को करियर इन सीए के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए दोस्तों आज के लिए चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रही रे रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे